इस वक्त यहाँ पर टीम बी की नैना के साथ ही अमित देव और सुदेश मौजूद थे टीम ए से सिर्फ हिजरत और राघव ही यहाँ पर थे इतने लोगों के बीच ही ये सब बातें हो रही थी और हाँ नैना ने आगे बोलना शुरू किया अब अगर किसी को भी कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत आकर मुझे बताएगा मतलब इतने ही लोगो के बीच इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और किसी को भी कुछ नहीं पता लगना चाहिए समझ गए यस मैम सभी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया तभी राघव बोल पड़ा लेकिन मैम, फॉरेंसिक टीम के पोर्ट्रेट बनाने वाले को भी इस बारे में पता है उसे पता है तो फिर उसे समझा दो अच्छे से कि किसी भी हालत में अब ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए विक्रांत बोल पड़ा उसको बोल दो कि अगर इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है फिर वो किसी से कुछ नहीं कहेगा और हाँ इस बारे में सुनिधि और जतिन को भी मत बताना जितने कम लोगों को इस बारे में खबर रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा हम्म ठीक है राघव ने अपना सिर सहमति में हिला दिया इसके बाद उसने विक्रांत और नैना को एक फाइल पकड़ा दी इस फाइल में रणजीत मेहरा की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन थी ये फाइल देखते ही अचानक से विक्रांत को अदृश्य शक्ति का दिया हुआ पहाड़ कोडवर्ड याद आ गया पहले तो विक्रांत को लगा कि आज ये कोडवर्ड बेकार हो गया क्योंकि सुबह से ही मंजू के मर्डर केस पर काम करने में अड़चन ही आ रही थी लेकिन अब उस कोडवर्ड के मिलने के बाद विक्रांत को फिर से उम्मीद जग उठी है मंजू के मर्डर केस के लिए ये वाकई में बहुत बड़ा एविडेंस है विक्रांत को पूरी उम्मीद है कि अगर एक बार ये रणजीत मेहरा पकड़ में आ जाता है तो फिर जल्द ही मंजू मैडम के मर्डर से भी पर्दा उठ जाएगा लेकिन रणजीत को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है वो का एजेंट है और विक्रांत सिर्फ एक छोटे से पुलिस स्टेशन का डिटेक्टिव एजेंट पर शिकंजा डालना उसके लिए बहुत बड़ी बात है और दूसरी चीज ये भी है कि रणजीत के पीछे भागना भी खतरे से खाली नहीं है अब विक्रांत को समझ में आ रहा था कि मंजू मर्डर केस कितना खतरनाक है इस केस में काम करने वाले हर इन्वेस्टिगेटर्स की जान को पल पल पर खतरा है वैसे विक्रांत को अपनी जान के खतरे की चिंता नहीं है उसे डर तो दूसरे एजेंट की जान का है पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट मंजू सचदेवा जैसी होनहार ऑफिसर को खो चुकी है ऐसे में अब विक्रांत किसी भी हालत में किसी और इन्वेस्टिगेटर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता इसलिए उसने इस रॉ एजेंट रंजीत मेहरा को अकेले ही खोजने का निर्णय लिया इस बारे में उसने किसी से कोई बात नहीं की विक्रांत ने खुद के लिए सोचा कि मेरे पास तो अदृश्य शक्ति का दिया हुआ टूल है और उसकी मदद से मैं कैसे भी करके अपनी जान तो बचा ही लूंगा लेकिन अगर किसी और को साथ ले गया और उसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा यही सोचकर विक्रांत ने किसी को खबर भी नहीं होने दी कि वो रणजीत मेहरा को खोजने के लिए जा रहा है शाम को ऑफिस क्लोज होने के तुरंत बाद ही विक्रांत राघव द्वारा बताए गए रणजीत मेहरा के घर के एड्रेस की तरफ निकल पड़ा जब विक्रांत वहां पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि जो पता उसे राघव ने दिया था उस जगह पर अब पार्क बना हुआ था वहां पर तो किसी घर के होने का नामोनिशान तक नहीं था लेकिन विक्रांत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था उसने वहाँ पार्क के आस नजर आ रहे लोगों को रणजीत की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछने लगा वैसे दुनिया में इतफाक भी बहुत बड़ी चीज है इतफाक और किस्मत ऐसी चीज है कि कई बार ये गहरे सागर के भीतर भी इंसान को खोई हुई सुई मिलवा देता है और कई बार सामने खड़ा हाथी भी इंसान को नजर नहीं आता है आज ही इत्तफाकन कुछ ऐसा ही खेल हुआ दरअसल यहाँ पर सिर्फ विक्रांत अकेले ही नहीं रणजीत का पता लगाने के लिए आया हुआ था बल्कि नैना भी रणजीत मेहरा को खोजने पहुंची हुई थी उसने भी विक्रांत की ही तरह सोचते हुए किसी को इस बारे में नहीं बताया ताकि किसी को कोई खतरे का सामना न करना पड़े नैना ने अपनी सेफ्टी के लिए अपना गन भी साथ में लिया हुआ था वो भी रणजीत की फोटो को लेकर आसपास के लोगों से पूछते हुए उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी इस बीच नैना और विक्रांत एक दूसरे के बगल से बीसों बार गुजरे थे लेकिन फिर भी दोनों की नजर एक दूसरे पर नहीं पड़ी दोनों ही अपने अपने काम में इतने मशगूल थे कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया काफी देर तक दोनों यहाँ इधर उधर घूमते हुए रणजीत मेहरा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहे लेकिन कुछ भी सफलता नहीं मिली अंत में दोनों ही थककर खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े इस बीच विक्रांत ने उसी इलाके में एक नॉन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर किया जबकि नैना इसी रेस्टोरेंट के ठीक बगल में बने एक वेज रेस्टोरेंट में जाकर खुद के लिए वेज फूड ऑर्डर कर दिया जैसे ही रात को विक्रांत के अदृश्य शक्ति के सिस्टम का टास्क कंप्लीट हुआ विक्रांत को उम्मीद थी कि आज अदृश्य शक्ति द्वारा उसे गिफ्ट के तौर पर अदृश्य कैमरा दिया जाएगा विक्रांत मनी मन खब बुन रहा था कि अगर आज मुझे अदृश्य कैमरा मिल जाएगा तो मैं तुरंत ही इस नए ब्यूरो चीफ पियूष के पास लगा दूंगा ताकि मुझे इसकी सारी सच्चाई पता लग सके आखिर ये एक आदमी है कौन इसका बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे कौन है इससे कोई इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए कह रहा है या फिर खुद ही अपनी इच्छा से मंजू के केस के इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा कर रहा है और अगर इसके पीछे किसी और अधिकारी का हाथ है तो वो कौन है और इन सब का मकसद क्या है विक्रांत के मन में नए ब्यूरो चीफ को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और वो इन सभी सवालों के जवाब जल्दी से जल्द जानना चाहता था इसी वजह से वो अंदर ही अंदर मना रहा था कि अदृश्य शक्ति द्वारा मुझे एक अदृश्य कैमरा मिल जाए लेकिन उस दिन विक्रांत का सक्सेस रेट मात्र छिहत्तर ही रहा और विक्रांत को गिफ्ट के तौर पर एक नेटवर्क जैमर दिया गया था जिसकी मदद से वो कुछ एरिया के नेटवर्क को कुछ समय तक के लिए जाम कर सकता है मतलब स्टेटस से था और नैना ने ऑफिस के बीच में पुष्कर को पीट कर विक्रांत का ये कोडवर्ड तो खराब कर ही दिया था वरना पुष्कर को विक्रांत सबक से खाता और फिर उसके स्टेटस में इजाफा होता फिर आज के दिन तो कुछ खास काम भी नहीं हुआ विक्रांत ने रणजीत के एड्रेस पर जाकर उसे खोजने की कोशिश तो की लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं मिला यानी कि पहाड़ कोडवर्ड भी ज्यादा प्रभावी कम ही था इसी बीच विक्रांत ने तुरंत ही अगले दिन के कोडवर्ड को भी जानने की कोशिश शुरू कर दी उसने तुरंत सिगरेट जलाई और फिर खांसी के साथ ही अदृश्य शक्ति का मैसेज उसे मिल गया उसका आज का कोडवर्ड था चंद्रमा और पहाड़ विक्रांत इस कोडवर्ड से बहुत खुश हुआ खासतौर पर पहाड़ कोडवर्ड से क्योंकि लगातार तीसरे दिन उसे कोडवर्ड मिला था इससे विक्रांत को विश्वास हो गया था कि वो सही दिशा में काम कर रहा है मंजू के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है और हो सकता है कि जल्दी ही उसे इस केस को सोल्व करने में सफलता भी मिल जाए इसके बाद जब विक्रांत ऑफिस पहुंचा तो यहाँ पर भी नॉर्मल दिनों की ही तरह का माहौल था ऑफिस पहुंचते ही विक्रांत को कुछ अपडेट सुनने को मिला सबसे पहले ये न्यूज सुनने में आई कि नए ब्यूरो चीफ के नए ऊपर के अधिकारियों से बात करके डीएन नगर ब्रांच पर अपने साथ के कुछ और अधिकारियों को बुलाने की रिक्वेस्ट की है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डीएन नगर ब्रांच से भी कुछ ऑफिसर्स ट्रांसफर होकर जाएंगे ऐसे में अगर यहाँ से ऑफिसर्स को दूसरी ब्रांच भेज दिया जाएगा और दूसरी ब्रांच के ऑफिसर्स यहाँ आएंगे तब तो यहाँ काम करने के माहौल में काफी बदलाव आएगा जाहिर है अगर ब्यूरो चीफ ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने मनपसंद ऑफिसर्स को ही यहाँ बुलाएंगे इसके बाद विक्रांत को जो दूसरी खबर मिली वो ये थी कि पुष्कर और चेतन ने नैना के खिलाफ कंप्लेंट करने का इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है और अपने बयान में कह दिया कि वो ऑफिस में फिसल कर गिर गए थे जिसके चलते उन्हें चोट लग गई है ब्रांच के सीनियर ऑफिसर यहाँ तक के ब्यूरो चीफ पीयूष ने भी इस घटना को एक्सीडेंट का नाम देकर दबा दिया है इसके बदले में चेतन और पुष्कर के इलाज का खर्च पुलिस डिपार्टमेंट वहन कर रही है और साथ ही उन दोनों को रेस्ट करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे ब्रांच में नैना को लेकर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी